ब्रह्मा विष्णु ब्रह्म गुष्णु गुर्देव महेश गुर साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्मगुरव नम ओं शांति ही अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के तैतीसवें श्लोक तक विचार किया तैतीसवें श्लोक में ये बता दिया आत्म तो अप्राणो इन शुभ्रुति को आधार बनाते हुए अमनवा न में दुख राग आदया दुख है राग हे है, द्वेशे मन का धर्म है मेरे नहीं है ये बता दिया आगे चौतीसवें श्लोक में उस आत्म का यथार्थ स्वरूप बताने जा रहे आत्मक निर्गुणो निष्क्रिय निर्विकलो निरंजन निर्विकारो निराकारो निस्म निर्मल अहम का ध्यान कर दीजिए मैं निर्गुण हूँ गुण से रहित क्रिय से रहित हूँ इसलिए निष्क्रिय हूँ निर्गत क्रिया नित्य हो मैं नित्य हूँ अनित्य नहीं हूँ निर्विकल्पो कोई उसमें विकल्प नहीं है विकल्प होता है दृश्य पदार्थ में मन में निरंजना अंजन से रहित है अविद्यादि दोष से रहित है निर्विकारा कोई विकार नहीं है निराकारा आकार से आकाश रहित हूँ नित्य मुक्तोष्मी निर्मला मैं निर्मल हूँ नित्य मुक्त हूँ कहने का तात्पर्य ये, ये है ये तीन गुण है ये प्रकृति के क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति मानी जाती है वे कौन है सत्व रज तम ये तीन गुण है किंतु मैं तो चैतन्य स्वरूप दृष्टा हूँ मुझ परमार्थ सत्य के साथ त्रिकाल बाध्यत्व है अवस्थ त्रय आबादत्व सत्य के साथ प्रकृति एवं उनके गुणों का कोई संबंध नहीं बिल्कुल संबंध नहीं संभव भी नहीं है दोनों बिल्कुल विलक्षण है इसलिए मैं निर्गुण हूँ गुण से युक्त प्रकृति है वो सगुण हो जाएंगे। कभी कभी किसी के संग से भी सगुणत्व आ जाता है मेरा तो प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है मैं दृष्टा हूं अतः स्वरूपता हो संघ से भी कोई गुण नहीं है इसलिए निर्गुण क्रिया परिचिन वस्तु में हुआ करती है और सवयव में ही क्रिया होती है जैसा पांच भूतों में देख लीजिए प्रतिविशे लेकर वायु तक क्रिया होती है। आकाश में नहीं क्योंकि आकाश सावायव भी नहीं है अपेक्षाकृत परिचि भी नहीं तो क्रिया परिचि वस्तुओं में हुआ करती है जो नैया के अनुसार पांच प्रकार के मानते उत्क्षेपण है ऊपर की ओर फेंकना अपक्षेपण है नीचे के ओर आकुंचन समेटना और फैलानहा प्रसरणा कहते चौथी पाँच भी है गमन उत्क, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसरण गमनाधि ये पांच मानते हैं ये तो परिचिन्न वस्तुओं में जैसे शरीर में देखे पाँचवों क्रिय देखा जाता है ऊपर खुदते भी है नीचे भी कूदते हैं ठंडे आने पर समेटते हैं गर्मी में फैलाते हैं दौड़ते भी पांचों क्रिया देखा जाता है इसलिए एक क्रिया होता है परिचिन्ह में मई तो विभु हूं विभु में उत्क्षेपण आदि पांचों प्रकार की क्रिया संभव नहीं है कभी भी संभव नहीं अतः मैं क्रिया हूं ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरा मरण ही होना संभव है अतः आधी अंत में अर्थात आधी और अंत से रहित होने के कारण ना मेरा आधी है ना अंत इसलिए आधी अंत से रहित होने के कारण मैं नित्य हूं जिसका आदि और अंत होता है वो नित्य नहीं हो सकता है मेरा ना कोई आदि है ना अंत है इसलिए नित्य संकल्प और विकल्प करो या ना करो ये मन का व्यापार है मैं ना मन हूं ना मन मेरा है मैं मन स्वयं नहीं हूं ना मन मेरा नहीं हो सकता इसलिए मैं निर्विकल्प हूँ मेरे अंदर न कोई संकल्प है न विकल्प होता है वो न होते रहेगा गुणा गुणेश मुझ आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व की कल्पना भी अतः मैं कर्ता हूं मैं भोक्ता हूँ ये आत्मा में मानते अतः ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की कल्पना भी मन ही क्या करता है मन के द्वारा ही आता है कहा सुसुप्त में कर्तृत्वादी उस कल्पना से मुझ अधिष्टान सच्चिदानंद घन आत्मा का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। कुछ भी कल्पना करो अधिष्ठान का क्या बिगड़ेगा रेगिस्तान में आप इतना नदी जैसा जलम कल्पना करते बहाव जैसा प्यास बुझाना दूर बात है तो रत्ती भर भी वहां गीला नहीं कर सकता इसलिए मैं निर्विकल्प हूँ अविद्यादि मल को अंजन कहा गया है क्योंकि वो चिपक जाते हैं, बांध देता है, है। यद्यपि अंजन कहाते आंख में जो लगाते हैं ना काजल गजैसा उसको इसलिए अविद्यादि मल को भी अंजन कहा गया है काली मुझे परामात्मा अर्थात पारमार्थिक स्वरूप मुझे में सत्य आत्मा में व्यापक आत्मा में और निर्विकल्प आत्मा में कल्पित ही है अर्थात ये जो अविद्यादिकल्पित ही है यतार्थ है नहीं अतः मैं निरंजन हूँ इस प्रकार रेगिस्तान जल ने केवल कल्पित है क्या वो गीला कर सकता है नहीं वैसे ही अविद्यादि कुछ चिपक नहीं सकते अतः निरंजन माया तथा उसके समस्त कार्य विकार्य है परिवर्तनशील है मैं तो मायातीत होने के कारण माया को भी सत्ता देने वाला होने के कारण निर्विकार हूँ कोई विकार नहीं रस्व दीर्घ आदि आकार भौतिक पदार्थों में होते हैं रस्व है दीर्घ है अणु है महत्व है चार मानते अणु रस्व दीर्घ महत्त ये चार परिमाण मानते ये भौतिक पदार्थ मैं तो पंचभूतों से अतीत हूँ इसलिए मैं निराकार हूँ अतः चार परिमाणों से रहित रस्वा भी नहीं अणु भी है दीर्घ भी नहीं हूँ महत्व भी में बता दिया अस्तूलम अनुस्वम करके मायामल से रही होने के कारण निर्मल हो माया ही मल है, उसे बंधन काल्पनिक है सत्य नहीं है कल्पित बंधन है अविवेक के कारण बंधन है विवेक के द्वारा हट जाएगा इसलिए मैं आत्मा सदा मुक्त हूं मेरे अंदर कोई बंधन नहीं है इस प्रकार माया एवं उसके समस्त विकारों से असंबद्ध होने के कारण अनेक विशेषणों से नित्य मुक्त आत्मा ही उपलक्षित होता है ये सारे आत्मा का लक्षण है स्वरूप है कौन निर्गुणो निष्क्रियो नित्य इत्यादि के द्वारा बता दिया इस सब हरेक व्यक्ति का स्वरूप है होने पर भी अविद्या और अविद्या कार्य के साथ तादात्म्य होने से हम परिचिन्न मानते हैं सावयव मानते हैं और दोषों से युक्त मानते हैं मैं पापी हूँ मैं गलत गलती हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ ऐसा कोई एक व्यक्ति है हाई तो बहुत अच्छा है कुछ बोलने पर तो बोलते अरे मैं अच्छा नहीं हूँ बिल्कुल खराब अरे तू अच्छा नहीं हूँ तुझे तो पता है मैं अच्छा नहीं हूँ उस अच्छा नहीं हूँ को तो आप जान रहे हैं ना तो इसका मतलब आप अलग है क्यों मानते हो ऐसा इसलिए गुरु के वचन के अनुसार शास्त्र में जो बता दिया है उसके अनुसार आत्म का विचार करते हुए अपना लक्ष्य के ओर जाना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए यही मुख्य कर्तव्य है मनुष्य का अन्यतः पशुवत् पशु के समान है इसलिए यहाँ आत्मबोध का निरूपण कर रहे ओम शांति शांति शांति